शरण करो जय जय निषार भरण जुड़ जो हायक भल साध रामचंद्र की जय पवन सुतु मान की जयो सक संतन की तीन सौ बयालीस के बाद तीन सौ बयालीस बार बार कर गिने गरुपति चले संग खाली खा जनक गहे कौशिक पद जायी चरण ऋणु सिर नयन लायी सुनी मुनी सर दर्शन आगमन सचुपीत मन मोरे जो सुख सोजस लोक पति जाहि सोसुख सोजस सुलभ मुहि स्वामी सद सिद दर्शन अनुगामी दीन दिनय पुनि पुनि से रुनाई शेख रे मही सु सा पारी चली बरात निशान बजाई जिस छोटे बड़े सब समुदाय बड़ राम ही निरथ ग्राम पाय नयन फल सुखारी सुखारी नयन होर बास करे मध लोगन सुख देकर सुख अवध तनिक सुनी कदिन पंसि आय जने क सुनी सदिन पहुँसियाये जने सिया पर रामचंद्र की जय हवन सुख रनु मानकी जय की तो कल देख रहे थे कि जनकपुरी में नगर के बाहर बरात को विदा करने के लिए जनक जी पहुंचे और सबसे उन्होंने विनती की और प्रेम पूर्वक सबको विदा किया अब इसके बाद भगवान राम भरत जी लक्ष्मण जी शत्र जी इन सबसे मिलने के बाद फिर जनक जी से मिलते हैं और उनसे किस प्रकार से मिलते हैं उसका वर्णन करते हैं बार बार करीबिने बढ़ाई रघुपति चले संघ सब भाई मानिए चारों भाइयों की बात करती है जनक जी से विदा होकर के ये चारों भाई चल दिए ये सब अपनी अपनी सवारीयों पर बैठ करके इन्होंने प्रश्न कर दिया वो उधर चलने लगे तो वहीं सही थोड़ी दूर पर विश्व थी अब जनक जी उनके पास आए थे और सबसे अंत में उन्हीं से विदा होती हूँ बाकी खुशी तो राशि का क्रम है कि जहाँ से प्रारंभ किया वहीं से बात को पूरा किया जनकपुर में जब धनुष्ञ का प्रारंभ हुआ और विश्वामित्र जी आए, भगवान राम लक्ष्मण जी उनके साथ में थे तो जनक जी पहले विश्वामित्र विश्वामित्री साथ मिले वहां से मिलने से ये प्रसंग प्रारंभ होता है विश्वामित्र जी आए, भगवान राम लक्ष्मण जी आए, उसके तो बाद सब धनुष्यज्ञ का कार्य हुआ और फिर बरात सब आई विवाह हुआ और सब जा तब विश्वामित्र जी जा रहे हैं तो जाते समय उसी प्रकार से जैसे उनका आते समय स्वागत किया था जाते समय भी उनका स्वागत किया और वहां तो से कहते हैं जनक दहे कौशिक जायी जनक जी ने जाकर के कौशिक विश्वामित्र जी के दहे चरण उनके जाते के चरण पकड़ लिए और चरण सिर नैन लाई और उनके चरणों को झूल लेकर के अपने मस्तक पर लगाई ये उनका उनका आदर स्वागत करने के लिए इस प्रकार से उनकी भमना माने चलते समय जिस प्रकार के प्रेम भाव और विनम्रता के साथ में आदरपूर्वक विश्वामती जी को विदा कर रहे हैं उसी प्रकार से उनके चरणों को पकड़ा अब ये नियम है ऋषि तो गाजी ने ऐसा दिखा करके बताया कि यही इसी प्रकार का नियम है ऐसा ही करना चाहिए इसलिए ऐसा बता रहे हैं जनक जी ने जैसा किया उसी प्रकार से विधान यही नियम और भी शास्त्रों में संस्कृत के जो शास्त्र हैं उनमें भी ये कहा गया कि देखो ये संत लोग हैं ऋषि मुनि लोग हैं इनकी दो महिमा हैं एक ये है कि समस्त पापों का निवारण करने वाले चित्त को शुद्ध करने वाले दूसरा ये उनका फल है संसार कागर से पार करने वाले संसार कागर अपार संसार समुद्र उसमें जो है श्तवा ये लोग सेत के समान है मैंने संतों का सहारा लेकर के संसार कागर से पार हो जाए और दूसरा पुनम तिपाप ये जो पाप हैं उनको ये सब दूर करने वाले ब्राह्मण पद रेन वाह इनके संतों के ब्राह्मणों के मुनियों के जो चरण हैं, उनके चरण वहा उनके चरणों की ढूंढ ऐसा शास्त्र में जैसे कहा गया वैसे ही यहाँ पर जनक अपने द्वारा आचरण के द्वारा भी दिखा उन्होंने विश्व मी के चरणों की ढूंढ लेकर जनता उनके स्वागत इस प्रकार से किया और सुन मुनि सबर दर्शन कोरे ये बिलती प्रार्थना उनसे करते हैं स्तुति है उनकी जनक जी कहते हैं कि हे मुनि सुनिए आपके दर्शन से अगम मन कष्टपति के मन मोरे मेरे मैंने मेरे मन में ये विश्वास है कि कुछ भी अगम नहीं है मैंने अगम नहीं है तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त न हो सकता हो आपकी कृपा से सब कुछ भी प्राप्त हो सकता है आपके दर्शन प्राप्त हुए तो उससे सब कुछ प्राप्त हुआ अब पूरा इतिहास देखें विश्वामित्र जी जब से आए और जी ने जब उनके दर्शन किए तब जनक जी को क्या क्या भगवान राम दक्षण प्राप्त हुए सीताजी का विवाह हुआ भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए ये सब का सब उनको प्राप्त होगा ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ कार्य हुआ वो तो विश्वामित्र जी के कारण से हुआ उन्हीं की कृपा से हुआ इसलिए कहते हैं आपके दर्शन का फल ऐसा है <t> विश्वामित्र <heenshÍ> जी लाए थे भगवान राम को अपने यज्ञ की रक्षा करानाश्रमों को से अपनी रक्षा कराना तो आश्रम की रक्षा तो भगवान राम ने कर दी और हो गया लेकिन एक प्रकार से देखें कि उन शासनों से विश्वामित्री रक्षा का काम बड़ा था उसके बाद विश्वामित्री जी ने भगवान राम सीता जी का विवाह करके जनकपुर में इतना बड़ा ये कार्य संपन्न कर दिया ये कार्य बड़ा तो देखते है की सं लोगो का अपना कार्य तो होता है बहुत थोड़ा और वे लोक कल्याण का कार्य बहुत अधिक करतेवा बहुत अधिक और करने के लिए बहुत थोड़ा अपने काम बहुत थोड़ा संसार का काम बहुत अधिक संसारी व्यक्तियों का इससे विपरीत लक्षण संसारी लोग क्या करेंगे होतीवादी लोग कि दूसरे का फायदा न हो न हो हमारा सब फायदा होना अपना फायदा हो गया काम पूरा हो गया इस प्रकार इस के दृष्टिकोणों का अंतर है जब तक कि व्यक्ति अपना इस प्रकार से स्वार्थ अपना अहंकार किसी को जब तक छोड़ता नहीं तब तक भौतिकता नहीं छूटती आध्यात्मिकता आती बिना <k filling in hell> भौतिकता का त्याग किए आध्यात्मिकता का उदय नहीं होता। आध्यात्मिकता जैसे से आती जाती है वैसे वैसे भौतिकता समाप्त होती है और दोनों के लक्षण एक दूसरे के विपरीत आध्यात्म का जो लक्षण जो सिद्धांत हैं, वो भौतिक जीवन के उसके उल्टे सिद्धांत हैं उनकी मान्यताएं है, भौतिक जीवन की मान्यताएं उल्टी और उसके आध्यात्मिक मान्यताएं उसके विपरीत आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये कि सारे सबका हित हो अपना हो ना हो उसकी परवाह नहीं सबका हित होना चाहिए भौतिकवादी सिद्धांत क्या कि हम प्रधान हमारा स्वार्थ प्रधान दुनिया का कुछ हो ना हो बिल्कुल एक दूसरे के इसलिए जैसे जैसे भौतिक जीवन में भौतिकता का धीरे धीरे एहसास होता है आध्यात्मिकता का विकास होता है तो इनका दोनों का उसी अनुपात में घटते बढ़ते आध्यात्मिकता जिस अनुपात में बढ़ेगी भौतिकता उसी अनुपात में घटेगी कोई समझे कि आध्यात्मिकता का विकास होता जाए और भौतिक प्रीति भौतिकता का स्वार्थ भौतिक संसारी लाभ उसी को पकड़े बैठे रहे तो नहीं ये तो भौतिक जीवन की जो स्वार्थ प्रवृति राजदेश आदि अपना अहंकार अपना स्वार्थ अपना अभिमान अपना दर्प, ये सब व्यक्तियों के हैं यही इसी का नाम तो संसार है और यही संसार व्यक्ति के लिए संसार में पड़ा हुआ है मैंने उसमें डूब रहा है उसी में नाना प्रकार की समस्याएं हैं जब कभी व्यक्ति को समस्याओं का अनुभव लगे कि हम समस्याग्रस्त हैं हमें परेशानी है कुछ हमें किसी बात का दुख है लोग बात कहते हैं हमें इस बात की बहुत परेशानी है तो परेशानी है कि मैंने क्या परेशानी है परेशानी है कि संसार सागर में पड़े हुए यही परेशानी संसार समुद्र ही परेशानी। जैसे पानी में कोई डूब रहा हो व्यक्ति तो उसके नाक कान मुंह में सब में पानी जाएगा और घोड़ाएगा यही इसकी परेशानी ऐसे संसार भी एक समुद्र के समान इसीलिए कहा गया कि जो इसमें पड़ेगा उसे तो परेशानी होगी इन परेशानियों से बचने का उपाय क्या है कोई कोई अपनी परेशानी की भी महिमा का क्या अरे साहब हम बहुत परेशान है अने तुम परेशान हो तो बड़े परेशान होकर के परेशानी का कोई अभिमान है तुमको हाँ हमारे समान कोई परेशान नहीं है उनकी तो बात छोड़ो वो जैसे अभिमान परेशानी के साथ अभिमान भी परेशानी का तो उनका तो कोई इलाज नहीं वो तो परेशान रहने तो प्रसन्न है अपने परेशानी पे अभिमान ही उसका उनको है वो तो परेशान रहते हैं अच्छा उनके लिए संतोष का कारण बनेगा लेकिन अन्य लोग जो समझते हैं कि परेशानियां अच्छी नहीं है उनसे बचना चाहते हैं उसका उपाय परेशानियों से बचने का उपाय परेशानियां बचना नहीं है। उनसे उपाय बचना है समुद्र से जो संसार का समुद्र है उससे बाहर निकलो नहीं। नहीं। जब तक संसार समुद्र नहीं दिखाई देता कि हम किस संसार में फंस गए हैं उसको छोड़ते नहीं बाहर नहीं निकलते तब तक, तक परेशानियां तो रहनी रहनी है इस प्रकार से इसको देखें तो कहते हैं संसार कागज से निकालने का उपाय क्या है सत्संग है संतों का के साथ रहना है सत्संग के माने केवल कथा सुन ना सत्संग नहीं सत्संग के माने है जैसे संत पुरुष रहते हैं उसी प्रकार से रहने का अभ्यास करें उनको देखें कि ये कैसे रहते हैं और कैसे ये प्रसन्न रहते हैं इनका आनंद किस प्रकार का क्या ये संसार सागर में पड़े कि नहीं पड़े अगर नहीं पढ़े है तो कैसे क्या का आचरण है किस प्रकार का व्यवहार कैसा इनका ज्ञान इस प्रकार उनको देखे और उनका अनुसरण करें। सब सत्संग संतों का अनुसरण सत्संग इसलिए बोलते हैं कि देखो ये कि कि सुन मुनीष बर दर्शन तोरे बर के मैंने दर्शन, तो दर्शन। लेकिन वर दर्शन संतों का दर्शन श्रेष्ठ दर्शन वैसे तो दर्शन होते रहते हैं किसी न किसी के लेकिन संतों के दर्शन महान और उनका प्रभाव यह है कि फिर कुछ भी अगम नहीं है सब कुछ तो जीवन में प्राप्त हो सकता है उनकी कृपा क्यों प्राप्त हो सकता है कि संतों को स्वयं सब कुछ प्राप्त हो अब कहो तो कि संतों से तो सब कुछ प्राप्त होता है संतों के पास कुछ नहीं ठंड के पास ढीला उनके पास कुछ नहीं कर सकते गुड फॉरनर उनसे क्या प्राप्त हो अरे ये समझो कि संतों के पास जो संपत्ति है दुनिया में किसी के पास नहीं जगत जी जैसे महाराज राजा और उनको तो इस बात का अभिमान होना चाहिए कि सीता जी जैसी उनकी पुत्री उसके विवे पता, लेकिन विशामती जी के सामने जैसे कुछ ही नहीं उनके साथ ना के बराबर इस प्रकार के रो तो कहते हैं कि आपके दर्शन जो है संतों के दर्शन के बाद अब उनको विश्वामित्र जी के दर्शन श्रेष्ठ दर्शन क्यों दिखाई देते हैं विश्वामित्र जी के जो पास है वो कहीं किसी के पास नहीं है महाराज दशरथ के पास भी नहीं है उनके पुत्र जरूर भगवान राम है जनक जी के भी पास नहीं है भले उनकी पुत्री सीता जी है उनसे भी ज्यादा महिमा इनकी विश्वामित्र जी की इसलिए कहते हैं आपके दर्शन बड़े श्रेष्ठ है उनकी चरणों की धूल लेकर के अपने सुर में लगाते हैं और कहते हैं कि जो सुख सुजसार में भौतिक स्पर्ति तो बात हो गया लोकप्रति जो है वो बड़े धनवान है संपत्तिमान ऐश्वर्यमान है वे लोग भी चाहते मनोरथ सकते आसा मनोरथ करने में संकोच करते हैं कैसा मनोरथ जैसा जनक जी को प्राप्त हुआ जनक जी को जैसी समृद्धि प्राप्त हुई जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और जैसी बड़ा प्राप्त हुई ऐसी लोकपालों को भी लोकपालों को प्राप्त तो है ही नहीं और उसके प्राप्त करने की कामना करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती इतनी दूर की बात कहते हैं सो सुख सुजस् सुलभ मु स्वामी कहते है, स्वामी। है वो सबका सब मुझे सहज सुलभ हो गया आपकी कृपा से आपका दर्शन अनुगामी बनकर के वो मुझे सब प्राप्त होते सबसे दर्शन अनुगामी फिर कहते हैं कि आपके दर्शन का ये सब अनुगामी सब सिद्धियां आपके दर्शन से प्राप्त होगी ये बात फल दोबारा होगी जैसे पहले बोले कैसे सुन मुनीत बर दर्शन तोरे तुम्हारे दर्शन के श्रेष्ठ दर्शन का फल ये सत्य के सब सिद्ध सुधक दर्शन अनुगामी तुम्हारे दर्शन से ही सब ये प्राप्त हो जाता है सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है सिद्धियों से तात्पर्य नहीं कि चमत्कार कुछ प्राप्त सिद्धियों से तात्पर्य की जो लौकिक उनकी कार्य अटके हों समस्या अटकी हों वो दूर हो जाती हैं संसार का बंधन छूट जाता है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है मुक्त हो जाते हैं परमपर प्राप्त हो जाता है ये सब फल संतों की कृपा से हो जाता है इसलिए कहते हैं आपके दर्शन से ये सब प्राप्त होने वाला है लेकिन संसार में ऐसे संतों का ऐसे ऋषियों मुनियों को हर कोई व्यक्ति इनकी महिमा थोड़े उसी समय का इतिहास देखो रामायण काल का उस तो समय निशाचर लोग भी थे निशाचर के माने गया मनुष्य ही एक कोटि के मनुष्य निशाचर भी होते हैं और वही मनुष्यों ने ऋषियों का कोई आदत सत्कार नहीं वो ये देखते थे इन मुनियों के पास क्या रखा हुआ मुनि कहलाते हैं यज्ञ तज्ञ करते रहते हैं इसी प्रकार से राम नाम देखते रहते हैं इनके पास क्या धरा हुआ इनको मारो खाओ है कि ये संत लोग ऋषि लोग जिनके पास भौतिक समृद्धि बहुत उनकी निंदा कर अरे क्या संसारी का संसार कागज में डूब रहे हैं क्या इस प्रकार के मायाजाल में फंसे हुए हैं तो आप जैसे ये जब मायाजाल में फंसे हुए लोगों को सुन करके तो जब सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा कि बड़ा दुष्ट है हमको मायाजाल में फंसा ये बड़ा खराब व्यक्ति है ऐसे क्या करो इसको इसको मारो खदम करो हमारी निंदा करने वाले भौतिकवादी लोग निंदा भी अपनी नहीं सुनना चाहते और अपनी उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति को साफ करते तो निशाचर लोग ऐसे संतों को सात छांट के मार करके बराबर करते अब दशाने के संत है तो सारी दुनिया संतों को संती करके मानती है और संतों के पास जो संपत्ति है जो महिमा सब जानते ही जानते हैं वो तो वो तो जानते ही नहीं कि संतों के पास क्या है बल्कि संतों को अपना करेंगे। उनको, उनको। किस प्रकार के प्रगति दुनिया में कर अगर नहीं ऐसा होता तो क्यों इसलिए ऋषियों मुनियों को मारा गया उस समय जब दंडकार में भगवान राम पहुंचे तो वहां मुनियों ने दिखा दिया कि देखो अब्बियों के ढेर लगे हुए आगे भी <coughs> ये दशा इस प्रकार की होती है जैसे कहते हैं कि यह सब तो सभी इनकी महिमा जो संतों की है वो ऐसे ही समझ सकते जैसे जनक जी थे ज्ञानी थे भगवान के भक्त थे तो उनको भी संतों की महिमा समझ में आती और संतों से जो लाभ उनका प्राप्त हुआ वो भी उनको समझ में आया हर किसी को कहा यह बात समझ में आती जैसे कहते हैं तीन दिनय पुनः पुनः श्रेण इस प्रकार से बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और बार बार उनकी गिनती की और फिर महिषा विशाप आई तो विश्वामित्र जी को आशीर्वाद जब इतनी बहुत गिनती की चरण बेण लगा कर शर्म लगाई तो आशीर्वाद और उनकी महिमा भी कि भूलती जी करे आप प्रकट करते हो, आप तो वैसे ही राजा हो सीता जी के आप पिता हो भगवान राम के आप ससुर हो आपकी महिमा कोई तो कम छोड़े है आपको तो अपने मन में हीन भावना क्यों लगती है आप तो वैसे ही महान और श्रेष्ठ हो और फिर आपका खरा कल्याण होगा आपका सब प्रकार के जैसे कि आपका ज्ञान है जैसा आपका व्यवहार है जैसा आपका चरित्र है वो सब आपके लिए कल्याणकारी है मंगलकारी है ऐसे बोल करके उनको संतुष्ट किया विश्वामित्र जी है और उसके बाद फिर जनक जी वहां से भी लौटे आप विश्वमित्र जी चल दिए तो फिर विश्वामित्र जी सारी बरात ही चल दी जब भगवान राम चारों भाई चले तो बरात विश्वामित्र जी थे उनसे भी थोड़ी सी इतनी बात हुई और विश्वामित्र जी भी इस प्रकार आशीर्वाद दे करके चल आगे कहते चली में निशान बजाई सब बारात ही सबके सब चलती निशान बजाई के मैंने बागे बजाते हुए बारत चली और मुझे छोटे सभी लोग बरात के प्रसन्न है छोटे बड़े के मैंने ये आयु में छोटे बड़े वो तो है ही है बालक भी हैं युवक भी हैं व्यो वृद्ध भी है सभी आयु वर्ग के हैं और उस प्रकार के भी छोटे बड़े हैं कहीं राजा है कहीं प्रजा है इस हिसाब से भी है और कहीं वो मागज सूत इत्यादि बारात में है वो लोग भी हैं, नारी बारी भाट भी हैं बरात में वो भी सब हैं। ये सब लेकिन प्रसन्न सब हैं। अब ऐसा होना बड़ा दुर्लभ बात है कि जहाँ इतना बड़ा समुदाय हो और सबके सब, सब प्रसन्न हो ऐसा नहीं हो सकता इतना बड़ा समुदाय हो, हो जरूर कहीं न कहीं कोई न कोई तो, ये तो ये को, कुछ न कुछ शिकायत बनी रहे कुछ <coughs> न कुछ कमी किसी न किसी व्यक्ति को बनी रहे तो संसारी जीवन में संसारिक दृष्टिकोण में इस प्रकार का भेदभाव और कमियां बनी रहती शिकायतें बनी रहती इससे भी छुटकारा होने का उपाय अध्यात्म ही है जहाँ अध्यात्म जैसे भगवान राम जिस महाराज में है महाराज दशरथ जैसे जिसमें लोग हैं विश्वामित्र जैसे हैं वशिष्ठ जी जैसे लोग हैं तो समुदाय में प्रधानता जिनकी है सब आध्यात्मिक पुरुषों संतों की महात्माओं की परमात्मा स्वरूप की उन्हीं की प्रधानता है ऐसे ही जहाँ पर होगी तब वहाँ पर सम्भाव आता सबके प्रति समस् भी है ऊपर से देखने में छोटे बड़े दिखाई देते हैं कि नीचे जाते हैं बड़ी जाते हैं समायु के अधिकारियों के हैं, के, के हैं। लेकिन सब में एक परमात्मा का बात है सब में समान भाव है सब प्रसन्न है और सबका ध्यान रखा जाता है इस प्रकार से छोटे बड़े सब समुदायी सभी समुदाय छोटे बड़े सब बराचल ली तो राम के ग्राम निर्णारी अब बरा तो इसके मैंने जनक जी लौट आये अपने जनकपुर में चले गए ताजमह में पहुंच अब बारात आगे चलती जाती है गांव-गांव गाँव नगर नगर को करके आगे बढ़ती अयोध्या की तरफ आगे बढ़ती जाती है तो रामायण ग्राम नारी रास्ते में बहुत से गांव मिलते हैं स्त्री पुरुष देखते हैं देखने में तो सभी बारात देखते हैं कहते राजा की बरात जा रही है बहुत बड़ी बरात जा रही है तो बरात देखने के लिए प्रायः लोग दौड़ते हैं तो बरात देखने के लिए गाँव के लोग भी दौड़े और बड़ी सुंदर बारात दिखाई दी राजा की बारात दिखाई दी लेकिन उन्होंने ये सब जब बरात देखते हैं तो लोग दूल्हे को भी देखने की कोशिश करते हैं कि बरात किसकी है उसको भी देखते हैं और जब भगवान राम को देखते हैं गांव के कोई भी स्त्री देखें पुरुष देखें तो उनको क्या होता है उसे बताते हैं राम ही मेरे ग्रामीण पाये नैन फल हो नहीं सुखारी तब लगता अरे भगवान राम परमात्मा पर उनको ना समझ में लेकिन उनका सुंदर स्वरूप उनके चित्र में बैठ जाता है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं उनके भगवान राम के दर्शन प्रारंभ उनके सुंदर स्वरूप को तो देख करके आनंदित हो जाते हैं नेत्रों का फल प्राप्त होने के माने क्या है नेत्रों का फल थोड़ा है कि टीवी बहुत देखी तो नेत्रों का फल प्राप्त नेत्रों का फल तो परमात्मा के दर्शन से भगवान राम के दर्शन ग्राम नगर नगरियों को भी प्राप्त हुए तो उनके नेत्रों का फल प्राप्त तुलसीदास ने दोहावली वगैरह में और कवितावली में कई जगह इस प्रकार से लिखा ब्राह्मण में भी आता है इस प्रकार से कि भाई जिन लोगों ने जिन आँखों से भगवान के दर्शन नहीं हुए संतों के दर्शन नहीं हुए जिन कानों से भगवान के गुणगान नहीं सुने उनके आस कान कैसे हैं बटन जैसी आंखें आंखें जैसे बटन मैंने में कुछ उनकी बेकार है ये जो सीप होती है और फिर वो सीपी जैसी बनावट की वो हो, होती दिखाई देती है वो भी तो आंखी होती है कौड़ी कौड़ी का आकार का मूर्तियां कहीं बनाई जाती है तो कौड़ी लगा दी गयी आखे बनने लेकिन कौड़ी में और आंखे में क्या अंतर है कौड़ी तो कौड़ी उसमें क्या है अत्थर तो देखने चाहिए दिखाई देने की आंखें जैसी जरूर ऐसी ये आंखें तब तक आंखें आंखें ऐसी हैं कौड़ी ऐसी आंखे हैं जब तक भगवान के दर्शन में संतों के दर्शन हो न आंखों का जीवन जिस सार्थकता आंखों की क्या है इसलिए कहते हैं कि पाये नये फल नेत्रों का फल प्राप्त हो गया, नेत्र सार्थक हो गए नेत्र भी नेत्र कहलाने योग्य हो गए नहीं तो नेत्रों का नाम कहने भर के नेत्र है नेत्र नहीं देखते हुए भी नहीं दिखाई देता गीता में भगवान बार बार ऐसे कहते हैं या पश्य जिसको ये दिखाई देता है उसे तो दिखाई देता है जैसे एक परमात्मा जिस व्याप है परमात्मा एक मात्र सत्य है तो बोले कि जिसे ये दिखाई देता है उसे दिखाई देता है, और जिसे ये नहीं दिखाई देता उसे क्या कहना है नहीं तो तो दिखाई देता कहेगा तो हमको दिखाई देता सारी दुनिया दिखाई देती अरे सारी दुनिया देखने से क्या ये दिखाई देना कोई दिखाई देना नहीं सत्य दिखाई नहीं दिया परमात्मा दिखाई नहीं दिया और आत्मा से बहुत दिखाई दिया कि इसलिए शास्त्रों में जहां जीवन का जो तृतीय अवस्था है चतुर्थ अवस्था है वृद्धावस्था मन में जब आती है तो शास्त्र कहते हैं कि भाई सारे जीवन तुमने दुनिया तो बहुत देखी, अब तुम्हारी आय ये आ गई कि जब दुनिया को न देखो परमात्मा को कैसे देखो करके जब आंखों से कम दिखाई देने लगा तो परमात्मा ने मानो ये संदेश भेजा कि दुनिया की तुमने बहुत देख ली अब अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में परमात्मा को वृद्धावस्था में कानों से कम सुनाई देने लगा क्यों कम सुनाई देने लगा इसलिए कि सुनने की जो बेकार की बातें थी वो तो बहुत सुन ली अब सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब परमात्मा का नाम अपने हृदय में स्मरण करो हृदय में परमात्मा का नाम उसी को सुनो उसके सुनने के लिए कानों की जरूरत एक अपने हृदय में परमात्मा को देखो उस परमात्मा को देखने के लिए नाखों की जुड़ती नहीं इसलिए इस अवस्था में परमात्मा की तरफ सूचना है न समझे की परमात्मा ने हमारे साथ बड़ी घटे की जो हमें कम दिखाई देने लगा कम सुनाई देने लगा परमात्मा हमसे रुष्ट हो गया या हमको किसी पापों का दंड प्राप्त हुआ जिससे कि ऐसा हो गया ऐसी बात नहीं परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो इसलिए अब दुनिया को तो न देखो इसलिए दुनिया की बातें मत सुनो अब अपना चित्र तो परमात्मा में हो ये परमात्मा की कृपा किसी प्रकार की व्यवस्था कल्याणकारी है ये इसलिए कहते पाए नयन फल ये सब लोग पा कर भगवान ई के दर्शन प्राप्त करके भगवान राम के दर्शन प्राप्त करके गांव के स्त्री पुरुष सभी सुखी हो जाते हैं आनंदित हो जाते इस प्रकार से फिर बरात कहते बीच बीच बार बात कर मग लोगन सुख देख रास्ते में बरात जगह जगह फैलती गई और मग लोगन सुख देख रास्ते के लोगों को सुख देती हुई बारत चले जाते मैंने ये भी आवश्यक कार्य बारात चलती है जनकपुर से अयोध्या जरूर जाती है लेकिन उसका एक प्रयोजन ये नहीं है कि सब जनकपुरी छूटे अयोध्या प्राप्त बीच में भी उसकी उपयोगिता है सार्थकता है और बारात भी धीरे, धीरे धीरे चलती है धीरे धीरे चलते हैं मैंने जगह जगह धीरे धीरे चलती है और बरात में ठहरती जाती है फिर धीरे धीरे चलती है इसलिए धीरे धीरे चलती है रास्ते के सब लोग जो कि भगवान के दर्शन के अधिकारी हैं जो अनेक जन्मों से तप करते आ रहे हैं भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं अब उनको इस जीवन में भगवान के दर्शन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है और वो आकर के इन ग्रामों में नगरों में मार्ग में आकर के बात कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको जब इधर से बरात निकलती है तब तो भगवान राम के दर्शन प्राप्त तो उनके अनेक जन्मों के खुले फलीभूत होते तो ये कार्य भी भगवान का है भगवान के एक कार्य में तमाम प्रयोजन छिपे रहे एक ये भी है कि बरात कुछ चलेगी जन पूजा अयोध्या जाएगी लेकिन मार्ग में स्त्री पुरुषों को पुण्यात्मा लोग वो हो परमात्मा लोग हैं भगवान के भक्त हैं उनको भगवान दर्शन देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और जब भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं सब सुखी हो जाते हैं मग लोगों ने सुख देको सुख देते चले जाते अब ऐसा नहीं की बराती लोग जहाँ जिस बरात से जहां से निकले तो लूटते फाटते चले गए अगर निशाक्षरों की बरात हो तो क्या करें जहाँ जिस सड़क से निकले जिस गाँव से निकले तो वो जहाँ सब दो सौ व्यक्ति गए तो जहां लूट लिया। तो उन सब लोगों से ये चाह लोग बड़े प्रेम पूर्वक बात करते हैं उनका बड़ा सत्ता आदर सत्कार करते हैं ग्राम वासियों तो उनके व्यवहार से बरातियों के व्यवहार से उनके दर्शन से उनकी विनम्रता इत्यादि उनको देखकर के होते अब तो के गांव और देख देख कर दिन कौनसी आयोजन तो इस प्रकार से अयोध्या के पास बरात चलते चलते पहुंच गए किस दिन पहुंचे उन्हीं के मानसनी दिन तो मैंने जब बरात आती है तो घर में प्रवेश के बरात का होता है तो वो भी पतरा देखकर के पंडित बताते हैं कि कौन शुभ मुहूर्त है कब तो बराती लोग घर में प्रवेश करेंगे बर और बधु घर में कब प्रवेश करेंगे अगर शुभ दिन के पहले बरात आ जाए तो बारिश है जिस दिन शुभ दिन है उसी दिन जाए अब यहाँ पर वैसे ही इतने मुनि लोग हैं इतने बिक्र लोग हैं सब लोगों को कुछ महूसों का ज्ञान है इसलिए ये सब लोग जो वो हो उसी हिसाब से चले तो अयोध्या में जब पहुँचे अयोध्या से निकट तब तक, तक जो वो शुभ दिन आ जाए जिस समय हमें अयोध्या में प्रवेश कर रहा हो राज्य में प्रवेश करना हो उसी दिन पहुँचे सुबह दिन निकल जाए फिर पहुंचे तो बरात को विलम्ब और शुभ दिन उसके पहले बरात पहुँच जाए तब तो बात नगर के बात इसलिए दोनों बातों से बचने के लिए शुभ दिन जब था तब बरात नगर के पास पहुँच नगर नहीं पहुँची कहाँ पहुँची नगर के पास अब नगर के पास से बरात जब तक नगर के भीतर प्रवेश करे और जब तक राजमहल तब तक बीच की कुछ बात और है वो कहनी है इसलिए बरात नगर के पास तक पहुँचा करके उसको तो वहीं छोड़ दिया अब चलो देखो अयोध्या में क्या हो रहा है अने निसान तमहु बरबादे अल्लाह अल्लाह लीन कंठ दई है दे गादे अल्लाह अल्लाह धाज बिरम तिन दे सोहाई अल्लाह अल्लाह सहसराज बाजे शहनाई अल्लाह अल्लाह मेरे जने आप से अत्नी बराता अल्लाह अल्लाह मदुते सतल पनु कावली दाता अल्लाह अल्लाह निज निज सुंदर सदन संवार चौहारे जहा के चारू पुरा बना बजारू निज आये बना बताना के तो तो फल तो बकुल लगे माला लगेश भगत मणिम हाल काल कलकरणी गिरीज भाति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सुमारे सुर ब्रम्माति सिंहाजी सब रघुवरपुरी निहारे शिहा बल रामचंद्र के जय पवन शुमाण के जय भाई शुकी जय जब बरात नगर के पास पहुंच गई तो बरात की बरात के बाजे जोर से बागे बजेंगे और तो कौन कौन बागे बजने लगे उनको सबको बोल दिया की बाद, जो बहुत जोर की आवाज हुई जिससे कि नगर के लोग जान जाए राजमहल तक की सड़क पहुंच जाए इसलिए बागे बहुत जोर के कनक बर्फ बाजे निशान बजे नगाड़े बजे और फिर कनक मान मृदन बर्फबाजे मृदन बर भी बजे छोटे नगाले उनको कनक कहते वो बजे और ये बड़े हैं वो बजे और संथ धुनी, संथ भी शखनी शय गए हाथी घोड़े की आवाज भी बता करके ये बताना चाहते हैं कि इस बराब के आ जाने पर बहुत तो बाजों की हाथी घोड़ी की धुन हुई मैंने ऐसी धुन हुई जिससे नगर भर को इस बात की सूचना हो जाए की बराबर और बागी बजे धान धान बजे बड़े बड़े मजिया जैसे होते धन चलाते वो भी बजाये गये बिरने का, तो का सा, वो बजाया गया सोहारी प्यारी इस प्रकार के सब और सरस राग बाजे और सहनाई भी बजाई जैसे मालूम होता है की सहनाई का तो बहुत सुंदर राग बज रहा है बड़ी मधुर घनिष्ठी है लेकिन नगाड़े फगाड़े में बहुत दूर की बहुत है लेकिन उतनी उनमें मध्रता नहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी बाजे जितने हैं सरसराज सभी बाजे रात के साथ बढ़ रहे हैं उनमें सेनाई भी है और बागे भी है सबने सब बाजों के साथ में उनका स्वरकाल मिला करके बढ़ रहा है और पुरजन आगत अतन बराता पूर्जन के मैंने अयोध्यापुरी के जो लोग हैं उन्होंने बरात अतन की बरात आई है ऐसा सुनकर और मुझे तो सब सफल पुलतावली गाता सफल सभी लोग पसंद हो गए और सबका शरीर फुल्कित हो गया सब आनंदित हो गए नगर में <laughs> के है काम संस्कृत में जैसे आकरण आकरण सुनकर हिंदी में हो गया हतन आकरण का तो सुन करके कि जब इतनी बजे तो अयोध्या वासियों को पता चल जाए बनाता तो जैसे सुना कि बरात आ गई है सब प्रखंड हो गयी अब यहाँ अयोध्या वास ने क्या किया निजी निजे सुंदर सदन समारे सब लोगों ने अपने को दो सुंदर बनाया सजाया कैसे सजाया वो आगे बताते हाथ बाट चौहटे अपने नगर अपने मका सजाए बाजार सजाए हाथ बने बाजार सजाए बात बने रास्ते सजाये, सजाये, सजाये, सजाये चौहट के माने चौराहे उनको भी सजाए और और नगर का जो है उसको भी सजाया नगर के चारों तरफ परकोटा है उसका से नगर में प्रवेश करते हैं वो नगर द्वार भी जाए। रास्ते भी सजाए गए चौराहे सजाए सबके अपने अपने मकान सजाए। से सजाएगा इस प्रकार से सबसे सजावट सब लोगों ने की, और गली सकल अरगजा से है सजाए के माने क्या किया गया कि गलियों ने गलियों में सड़कों पर उनको अरगजा से सिंचा जैसे सड़कों के ऊपर पानी छिया जाता तो है पानी की जगह गई क्या किया सुगंधित पदार्थ पानी में मिला मिला कर तब उनको जैसे गुलाब जल चंदन कस्तूरी इन सबको जो है सबको घोल करके और उनको सुगंधित पात्र बनाया तो उसको कहते हैं अर्घजा गर्भव कहा अर्गजा लोतन एक जोहा उसमें आता। एक कि भाई देखो अगर कहीं किसी व्यक्ति में कुछ बड़े संस्कार हो बनने के तो तो उसे बनाया जा सकता है गर्भव कहा अर्गजा लोतम और स्वाम नहायो गंगा गढ़े को अर्गजा लगा दो उसके साथ शरीर में तो उसमें तो क्या बनने वाला पश्वान नहाए, गंगा कुत्ते को गंगा वाला? इसके मायने कुछ संस्कार होने चाहिए धूम तैयार होनी चाहिए तब किस प्रभाव हो सकता है वो अर्धि वहाँ शब्द प्रयोग होता रहा पहले साथ कई लोग प्रयोग करते रहे वही अर्घ जात में संबंधित कर रहा उनका लेखन चंदन कस्तूरी कुमकुम ये सब सुगंधित पदार्थ हैं, इनका सब लेख तैयार किया गया तो वो सब अर्घात हो गया और पानी में खोल करके सड़कों में छोड़ दिया गया सड़कों सुगंधित हो गई गली सकल अर्घजार सिंचाई और जहाँ तहाँ चौके चारों चाह। पर आई तो आप सब जगह जगह पे चौराहों पर सड़कों पे ये के अपने अपने दरवाजों के ऊपर लोगों ने चौके पुरे जैसे दक्षिण का दरवाजे दरवाजे के ऊपर चौकापुर वो सबका सबूत और बना बाजार में जाए बताना और बाजार बहुत सुंदर बाजार की कुछ सजावट है ऐसी सुंदर बाजार की सजावट करते बनता और कैसे क्या क्या सजावट है बताते हैं कि तोरण पताके तोरण मैंने बंदर बार लगाए झंडिया लगाई गयी झंडे लगाए गए पटाख एक और पताका मैंने बड़ा ऊंचा झंडा छोटा झंडा एक बार झंडा जैसे एक मकान में थोड़ा झंडा ऊंचा लगा दिया और की पूरी लाइन जितता हुआ मकान उसके सबके ऊपर छोटे लेते यहाँ से यहाँ सब लगाते तो केतु ऊंचा झंडा हो गया केतु और बाकी जो जो है, है झंडिया लगा दी गई पता है तो केतु और पता का साथ लगा लगा के घर सजा दिए और सफल पेड़ लगाए गए पेड़ लगाए गए तो मैंने पेड़ लेकर के उनने सामने अपने सड़क के किनारे किनारे लगा लगा के सजा दिए सफल मैंने जिनमें फल लगे पूल मैंने पूल मैंने पुंगी फल पुंगी फल के मैंने सुपारी सुपारियों के पेड़ लगा दी और कदली कदली मैंने केले के पेड़ लगा दी मसाला आम के पेड़ लगा दिए ये सब सब लगेंगे केले का पेड़ लगा तो उसमें भी केला लटक रहे हैं आम का पेड़ लगा उसमें भी आम लटक रहे रोते बतुल कदम सब कमाला बकुल के पेड़ लगाए कदम के पेड़ लगाए कमाल के पेड़ ये सब लगाए ये सब शुभ वृक्ष है मंगलकारी मंगल के सूचक इसलिए कमाल का वृक्ष होता है तो कमाल हो का फूल भी लगता है कमाल की विशेषता ये वृक्ष के सबसे ज्यादा गहरे रंग के होते है श्याम दिखाई देता है कमाल वृक्ष की सुंदरता भगवान राम के शरीर से ही तुलना की गई भगवान का शरीर कैसा है कमाल के वृक्ष के मान जैसे श्याम भगवान राम के शरीर वैसे कमाल वृक्ष कमाल वृक्ष के अपनी महिला और फिर कदम कदम का आप जानते हैं जिसमे कितने बड़े फल कदम के वो लगते हैं उसमें फूल ऐसे पीले पीले वो कदम बता और बकुल बकुल मौश्री। इसका मौश्री के मऊसरी ये सब जो सब पेड़ लगा कर तो लगाए कैसे लगाए गए इनमें सबने फल लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं सब उनकी डालन जमीन पर लटक रहे हैं तो कहते हैं लगे सुभग कर परस धरणी ये सब जो सब सुंदर वृक्ष लगे हैं मैने जमीन का तक उनकी शाखाए लगे ऐसे मणि में आल बाल कल करनी और उनके आल बाल के मैंने क्या है फलहे जैसे वृक्ष लगा बनाया गया तो फल बनाया तो गया।, तो गया तो कैसा बनाया गया मणि में उसमें सब मणिया लगा दी गई फलहे में सब चम चुनाता हुआ बहुत सुंदर फलाहा कल करनी मैंने सारी रचना जितनी बहुत सुंदर इस प्रकार को मेरा फल विविध भाज मंगल कलश ग्रहे सं और सजावट की बात बताते हैं कि देखो वहां पर घर घर में ने सब अपने अपने द्वार पर मंगल कलश सजा रखे दरवाजों पर मंगल कलश कलश जल भर करके कर रखना उनके ऊपर दीपक रखना उनमें आम के पत्ते लगाना उनके ऊपर नारियल रखना ये सब बनाकर के ऐसा सुंदर मंगल कलश कहाना ऐसे मंगल कलश एक दरवाजे पर इस तरह एक दरवाजे पे इस प्रकार के मंगल कलश का नाम के सबने सजा ग्रहजे रचे समारह जो रचे बना रचे समार कर रखते हैं उनको रंगा गया है कलों को सुंदर बनाया गया ऐसे सुंदर सुंदर कल रखे गए हैं अवसर ब्रह्मा जी से आए सब रघुवरपुरी ने हारे अब वो रघुवरपुरी जितनी सुंदर बन गयी तो उसको देख करके इंद्र को भी अपनी इंद्रपुरी टीकी लगती है वहां उसको देख करके ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्म लोक भी चीता दिखाई देता इतनी है इतनी सुंदर नगरी ये कौन नगरी है रघुवरपुरी रघुवरपुरी क्या करके क्या वैसे तो ये दशरथ दशरथपुरी भी है अयोध्या है लेकिन तो रघुवरपुरी के मैंने क्या है भगवान नाम परभ्रम परमात्मा ब्रह्मा जी से भी ऊपर इंद्र इंदु से भी ऊपर है तो जैसे इन सबसे इन सब देवताओं से श्रेष्ठ परभ्रम परमात्मा है वैसी उसकी नगरी भी सबसे श्रेष्ठ है इंदुपुरी से भी ज्यादा सुंदर ब्रह्मलोक से भी ज्यादा सुंदर इस प्रकार की नगरी जगह जगह ये जो भगवर पूरी है इसका वर्णन रामचरितमानस में जहाँ जगह जगह आया है और इसकी सुंदरता का भी वर्णन बार बार आया और भगवान राम ने भी कहा कि मेरा नगर है मेरी पूरी है और ये मुझे बहुत प्रिय है ऐसे ही भगवान तो जो नगरी भगवान को स्वयं प्रिय हो वो कितनी सुंदर हो ऐसी नगरी से जायी और उस नगरी के पार्थन बराबर और यहाँ आगे जितनी है अयोध्या में नगरी की सजावट राजमहल की सजावट वही सब वहां तक उत्साह बड़ा पे उसका स्वागत करने के लिए सब सजावट के साथ में प्रसन्नता उत्साह के साथ में सब तैयारी हुई इसी का प्रणन मुख्य रूप ऐसी आगे और देखो भूप भरण अवसर सोहा देख मदन मंगल सगुन मनोहर काये ख संपदा सुहाये जनु सब सहज सुहाये तन धरिधरी दस देखु राम वै दे सहो लाल साहो हिनती झूठ जूठ मिले चली सुहासिनी जन बहुदेश भारती भूलपति भवन तुला खुशोई कौशल्याम मातारी दसा रे दिवानिफुल गणेशमदित परम दरिदनु पाये पदार्थचारे अवसर शोभा अब यदि एक अयोध्या की, की सुंदरता का वर्णन हुआ उस अयोध्या में भूप भवन दिए मैंने राजा के सर का जो उसकी भी बड़ी सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं रचना देख तो मदन मन मोहा उसकी उसकी रचना को देख करके कामदेव का भी मन मोहित हो गया वो भी उसे लगाई तो बहुत सुंदर स्थान है ये और मंगल सगुन मनोहर आई उस जितने मंगल थे वो सब इकट्ठे सगुन थे सब वहा इकट्ठे थी वो सब वहाँ आ गए जितनी सुन्दरता थी वो सब वहाँ हो गए जितना सुख संपत्ति थी वो सब वहाँ हो गए अयोध्या में सबने आकर के सब आकर के इकट्ठे हुए सब हो गया सुन्दरता भी है मनोहरता भी, भी है सुख भी है सगुन भी है मंगल भी है ये सब वहाँ पर ऐसा लगता है जन उठा सब सहज सुहाये ये सब लोगों में स्वयं उत्साह आ गया है इसलिए सबको सबा करके सब इकट्ठे हो गए और सहेज सुहाये वही अपने आप ही सुंदर होकर के सबको सुंदर बना रहे है जितने मंगल है स्वयं अपने आप ही राजभवन को मांगलिक बना रहे हैं जितने जो सगुन है वो सब आ करके राजभवन को शब्द सगुन प्रकट होकर सबको प्रसन्न कर रहे है ऐसी विद्य सिद्धियाँ मानो सब राजभवन में आ गई है आकर के अपने आप को साक्षत कर रही हैं और अपने आप अभी आकर के वहाँ सब विद्य सिद्ध समृद्ध बना रहे हैं उसको ये सब मानो में आए हुए है अभी कहते हैं की क्यों इस प्रकार का हुआ कि भाई वहाँ के राजभवन के जो लोग है उन लोगों ने सबको मंडल सजा रखे हो सगुन कर रखे हो ऐसा उन्होंने नहीं किया तो भी सब ये हो गया अपने आप ऐसा क्यों हो गया क्या जन उछा सब शहीद सुहाये मानो ऐसा लगता है सबको स्वयं बड़ा उत्साह था मंगल को भी स्वयं उत्साह था की हम तो चलना चाहिए और मंगल बनाए जितने सगुन थे उनको भी बड़ा उत्साह था कि चलो अयोध्या चलो राजभवन और वहाँ पर अपने आप को प्रकट करके सबको प्रसन्न करेंगे रुद्ध सिद्धियों को बड़ा उत्साह था की चलो रुद्ध सिद्धि सब मे अयोध्या में चले राजभवन में चले क्यों की भाई भगवान राम जो वहाँ बात करते हैं अयोध्या में महाराज दशरथ जैसी पुण्य आत्मा उनका राजभवन है उसमें चलना चाहिए यानी ऐसा लगता है कि की रुद्धियाँ बिना बुलाए वहाँ आये ये मंगल की सामग्री बिना बुलाए वहाँ आये सगुन बिना बुलाए वहाँ आए सब अपने आप अपने उत्साह के साथ सभी फते हो गए और तन घरे घर दशरथ गए छाए इन सबने शरीर मानो शरीर झाँव कर सब दशरथ महाराज दशरथ के घर में सब आ मंगल ने भी अपना शरीर धारण कर लिया है सगुन भी है लेकिन शरीर जब शगुन रूप धारण करता है तो फिर वो सगुन रूप धारण करता है तो कहीं न कहीं किसी में दिखाई देने लगता दिखाई देने लगा की कहीं कोई स्त्री अपने सिर के ऊपर घट लिए हुए बगल में बालक के लिए हुए दिखाई दी आप शगुन हो गया कोई पानी बाल्टी फट लिए करके आ गया शगुन हो गया तो शगुन ने क्या किया मानो जल भरकर के घट आ गया तो उसने रूप धारण करना इनका रूप धारण करने जैसे जितनी मंगल की सामग्री थी धजा पटाता बंगनबाड़ी क्या की सब सब सब सब मंगल की सामग्री ये सब सही न करके जैसे हों सब सज गए हों और मंगल दिखाई देने लगा इस प्रकार से वहाँ की स्थिति एक सूचना इस बात की भी कि देखो तो एक संसारी जीवन है जिसमे लोग मंगल की सामग्री झुकाते हैं अब बहुत जुटाते तो भी मंगल नहीं होता एक आध्यात्मिक जीवन है परमात्मा में जीवन है जहाँ मंगल की सामग्री न जुटाओ तो भी मंगल अपने आप ही अपने आप को सार्थक करने के लिए खड़े होंगे ज्ञानियों को भक्तों को परमात्मा की प्राप्त लोगों को ऐसे लोगों को रुद्ध सिद्धियाँ अपने आप उनके पीछे पीछे घूमती है वो सोचते है की रुद्ध सिद्धियाँ कि हमको कोई आज्ञा दे हम कुछ उनकी सेवा कार्य करें अपने आप से, और जिनमें संसारी भावना स्वार्थ है अंकार है वो सोचते है कोई ऐसा व्यक्ति मिले सिद्धि प्राप्त करा दे कोई हमको योगिक सिद्धि ऐसी प्राप्त करा दे जो हमको भी ऐसा चमोत्न करना लगे तो ये कैसी बात है ये संसारी व्यक्ति तो है जो इन चमत्कारियों को प्राप्त करना चाहते है और वो प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर मान लो किसी की कृपा से वरदान से थोड़ा बहुत प्राप्त भी हुआ तो प्राप्त होगा उसके बाद नष्ट हो जाए क्योंकि उसका उस भी सदुपयोग नहीं कर सकते परमार्थ के रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकते ये सब विद्धि सिद्धियां कभी रहती हैं जब परमार्थ की भावना और जिन लोगों को परमािक भावना आ गई ज्ञान भक्ति से, से परिपूर्ण हो जाए ऐसे लोगों को अपने आप ही विद्वि सिद्धियां उनके पीछे पीछे अपने आप चलने लगती उनको कोई बुलाना नहीं पड़ता उनको भी सीखना नहीं पड़ता उनका कोई अभ्यास नहीं डालना पड़ता कि भाई अभ्यास करो साधना करो तब सिद्धि प्राप्त हो तब समृद्धि प्राप्त हो ये सब नहीं करना पड़ता अपने आप, आप। इसलिए बता रहे हैं कि सब शरीर धारण करके के मानो महाराज दस के घर में अपने आप को सार्थक करने के लिए नूतमान रूप धारण करके आ गए और देखन राम देखन हेतु राम गये ही कहो लाल साफ वो ही नके ही। एक साथ कहते है की यह ऊपर के पंज से जोड़ लो तो यही जोड़ लो की सबके सब जितने मंगल हैं, हैं, सुंदरता है सुन्दरता है सुख सम्पत्ति हैं, ये सब शरीर धारण करके क्यों आए हुए है तो कहते हैं इसलिए आए हुए हैं कि देखन हे राम जानोदय देही भगवान राम सीताजी को देखने के लिए लालसा हो इनते ही किसको इनके दर्शन की लालसा नहीं होगी इसलिए ये भगवान राम सीताजी के दर्शन की लालसा ऐसी ये राजभवन में आकर के सब प्रकट हो गए हैं सब शरीर धारण कर लिया है सब भगवान को देखना चाहते हैं, सीता जी को साथ देखना चाहते हैं, ये इसकी शक्ति होगी। गयी कहो, करो अथवा इसको आगे की तरह से भी जोड़ लो की जूथ जूथ मिले चली सुनी नगर भर की जो स्त्रियां हैं, वो भी झुंड के झुंड बना बना करके राजमहल की तरफ चलती निजे नीचे छवि निकल रहे मदन बिलासिन और सब स्त्री भी बहुत सुंदर है मदन बिलासन के मैने भक्ति तो सुंदरता को भी ठीका करने वाली सुंदर स्त्रियाँ सब इकट्ठी होकर राजन की तरफ चल रही चल रही ऊपर की टंकियों इन सब स्त्रियों को भी भगवान राम के और मुझे सीता जी के दर्शन करने की लालसा थी इसलिए तो ये भी सब इकट्ठे होने लगे <स्थ> अगर दूर की कल्पना करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जितनी नगर में बात करने वाली सब जनता की जूठ जूठ मिली सुहासन हैं आएंगे कौन है ये भगवान राम का नगर है इसलिए साधारण स्त्रियां नहीं ये सब के सब ये है ये सबके सब्ज सिद्धियां है ये संपत्तियां है ये सबके सब, सब नगर में बात कर रहे थे और ये सब मुहान सही धारण करके कर इन्होने माने जैसे भगवान राम ने सही धारण किया अवतार लिया तो इन सब ने रिद्ध सिद्धियों में भी अवतार दिया और इन स्त्रियों धारण किए नगर में बात कर रहे हैं तो ये सब सब नगर में पहुँच रहे हैं उनके राजभवन में पहुँच रहे हैं भगवान राम सीता जी वहाँ पहुँचेंगे तो इनको उनके सबके दर्शन प्राप्त होंगे इस लाल सभी हो रहे हैं तो कहते तो सकल तो सुमंगल सजय आरती और गाँव ही जन बहु देश और वो सब स्त्रियाँ जो जा रहे हैं राजभवन में वे सबके सब थालों सब में आरती सजाए हुए और सकल सुमंगल सजय आरती मंगल में आरती सजाए हुए आरती सजाए हुए थालों में सामने के थालों में आरती सजी उनमें धूब पुष्प और दही और उसमें सब की सामग्री ये सब मंगल में सामग्री भी थालों में भरी हुई है वो सब ले लेकर के चली और स्त्री चलती है तब गाती हुई चली जाए चुपचापी चलिया जाती चलिया और गाती भी है तो कितना मधुर गाती है मानवेश भारती भारतीय सरस्वती माना सरस्वती नया सत्रो रूप धारण कर रहे हैं, हजारों रूप धारण कर रखे एक तरह से हजारों रूप हो गई और वो सबके सब, सब स्त्रियों का रूप उसने धारण किया है और वो वही सबके सब, सब स्त्रियाँ वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो जाने में तो सरस्वती के समान है सुंदरता रचि के समान है और एक वास्तु में सिद्धि है वृद्धि है संपत्ति है वो सबके सब ये सब वहाँ पर पहुंच रहे और भूपत भवन कोलाहल हो फिर राजभवन में फिर कोलाहल जब बहुत हो गए सबसे होंगे सब बात करेंगे कुछ न कुछ बोलेंगे तो वहाँ सबका कोलाहल और तो जाये भर में समय शुरू सोई उस तो समय वो जो कोलाहल है वो सुख का सूचक है सब आनंदित है बहुत प्रसन्न है इसलिए प्रसन्नता की दानी सबकी निकल रही है सब बहुत प्रसन्न है अब ये तो वहाँ पर सबकी बात हो गई अब अंत में जाकर में प्रवेश किए तो वहाँ क्या देखते है कौशल्या है सुमित्रा है कैटे है तो ये सबके शब्द है स्त्रियाँ जो है भवन में दिखाई देते हैं उनके इनके कहते हैं कि कौशल्या महातारी कौशल्या इत्यादि भगवान राम की माँ है वो सब प्रेमस्तन सारी ये प्रेम के हृदय में तो अपने पुत्र प्रेम पुत्र बधु का प्रेम इस सबके हृदय में बहुत छा गया और उस प्रेमाधीन होकर के उसके कारण से शरीर की शुभबुद भूल गई वे शरीर के, के आदि नहीं आता की कैसे कपड़े पहने हुए कैसे आभूषण धारण किए हुए उसकी आदि कैसे है? लेकिन हृदय में उनके जो प्रेम जो वो उमद राह होकर प्रेम में प्रभावित होकर के क्या होता है तुलसी तो राशि की मान्यता ये है कि जब किसी के हृदय में प्रेम मरता है तो किसी में कुछ देने की इच्छा होती है प्रेम और दान ये दोनों सहगामी है जब प्रेम होगा तब दान उमड़ता है अगर कुछ दे रहा है इसके मान उसके हृदय में प्रेम थोड़ी तरह प्रेम तो बहुत लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं तो वो प्रेंग प्रेंग वो कहते सब प्रेम प्रेम, बातें कि दिए फिर उन्होंने सब माताओं ने बिप्रो को बहुत सा दान बांटा खूब दान दिया उन्होंने उनके प्रेम की अभिव्यक्ति वो भी पूज करने शंकर जी की पूजा की गणेश जी की पूजा की इनकी सतु पूजा कर पूजा करने के मानी क्या मंगल की कामना है सब प्रकार के मंगल बना रहे हैं कहीं कोई बीच में अर्चन में रहे कहीं कोई विपत्ति न आ रही इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं। उनको करते रहते हैं की मंगल अनुकूल और प्रणिक के परम दरिद्र जनु पदार्थ विचार और वे सब ऐसे प्रसन्न है बहुत प्रसन्न है अब एक उदाहरण बताते हैं कैसे प्रसन्न में जैसे कोई बहुत, बहुत दरिद्री और बहुत दरिद्री को बहुत धर्मी में प्राप्त हो जाए बल्कि चारों पदार्थ प्राप्त हो जाए चार पदार्थ धर्म काम में उठे यही चार पदार्थ ये चारों पदार्थ उसको प्राप्त सब कुछ प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति ऐसी बहुत प्रसन्न होगा कहा प्राप्त हो गया जैसे दर्दी व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता होगी किसी धनी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो प्रसन्नता उसी होगी लेकिन निर्धन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी ऐसे कहते हैं कि इन सब माताओं को ऐसी प्रसन्नता है की कुछ कहते हैं बहुत प्रसन्न है और बड़े प्रेम से परपूर्ण उनका हृदय और वे सब दान इस प्रकार से बांट रहे हैं पूजा भी कर रहे हैं गणेश जी की शंकर जी की भी पूजा कर रहे हैं ये वहाँ पर विधान चल रहा है राजभवन के अंदर अब इसके बाद देखेंगे की जब उनको मानव हुआ की बरात आ रही है नगर के भीतर आ रही है द्वार पर आ रही है तो वो सब परछन की तैयारियाँ होती है तो सब राजभवन की स्त्री वहाँ भी पूजन की सामग्री तैयार करें, चौके तैयार करके, है तैयार करते हैं। ये सब होता है उसका भ्रमण हो गया हृदय सुन दधाम चाह मिल अंतरात्मा भक्तिरूप रूपं मोषर ही तुम मन संय जयरा श्रीराम जय राम जय जय राम